नमस्कार आज 16 सितंबर 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज विशेष स्वागत है श्री अनमोल जी का जो पंजाब से हरिहर त्रिकाश्रम ढूंढते हुए आ गए सो डॉक्टर अनमोल सो हम लोग पिछले कुछ माह से करीब नौ माह से गीतार्थ संग्रह का अध्ययन करें और उसके करीब अंतिम चरण में हैं जब हमारा सत्रहवें अध्याय का अध्ययन पूर्ण होने जा रहा है तो इसके बाद हमारा एक अध्याय और बचता है और तदनंतर हम कुछ समय में निर्णय लेंगे कि हमारा इसका अगला कार्यक्रम इसके बाद क्या होगा तो हमने जैसा श्रीमद्भागव गीता के सत्रहवें अध्याय को पढ़ने के क्रम में पिछले दो हफ्तों में श्रद्धा त्रय विभाग योग इसमें संक्षेप में बताएं कि वो क्या हम समझ चुके हैं और उसके बाद आज की हमारी जो व्याख्या करने की जो चीज़ है उसकी हम बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे भगवान से अर्जुन ने पूछा कि श्रद्धा का क्या स्वरूप है और किस तरीके से विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में जो श्रद्धा होती है अलग अलग लोगों के बीच में उन श्रद्धा का क्या स्थान है मतलब आध्यात्मिक में क्या स्तर है उनका कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें श्रद्धा तो बहुत है पर उनका आचरण विरुद्ध है शास्त्र विरुद्ध आचरण है कुछ लोग बहुत तपस्या करते हैं लेकिन वो तपस्या उनकी शास्त्र के अनुकूल नहीं है बहुत लोग दान करते हैं लेकिन उनके दान शास्त्र अनुकूल नहीं है तो उन सबका अध्यात्म में क्या स्थान है वो ये जानना चाहते हैं अर्जुन तो उनके जवाब में भगवान कहते हैं कि श्रद्धा दान तप यहाँ तक कि भोजन जीवन सब कुछ गुणों से आच्छादित मनुष्य के मन उसके कर्म उसके विचार उसकी समस्त क्रियाएं सभी गुणों से प्रभावित हम जितने कर्म करते हैं संसार में उन तीन गुणों में से किसी न किसी गुण की प्रमुखता उसमें होती है और बाकी के दो गुणों की भी उपस्थिति उसमें अवश्य होती है अगर सतुगुण की अधिकता होगी तो जैसा हम जान चुके हैं रजोगुण और तमोगुण की कमी हो जाएगी तमोगुण की अधिकता होगी तो सतुगुण और रजोगुण की कमी हो जाएगी अगर रजोगुण की अधिकता होगी तो सतुगुण और तमोगुण की कमी हो जाएगी इस तरह से कोई न कोई एक गुण प्रमुखता से हमारे हर कार्य के पीछे हमारे हर विचार के पीछे हर आशय इंटेंशन के पीछे होता है अब जब हम जो सारे कार्य करते हैं जब जब हम गुणों के अधीन करते हैं तो वो कार्य हमारा कर्म फल का जनक होता है। यानी उस कार्य के पीछे हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होती है उसका जिम्मेदारी लेना होती है और वो जिम्मेदारी के पीछे हमको उसका परिणाम भी भुगतना होता हमने कुछ भी कहा इन पाँचों इंद्रियों से जो कर्म इंद्रियाँ हैं उनसे हम जो भी करते हैं उसके पीछे हमको अपनी जिम्मेदारी लेना होती है और जब हम कोई कार्य गुणों से परे हटके करते हैं तो वो कार्य कैसा होता है इसको भी जान लें जिसको भी भगवान ने इसके आगे समझाया है कि जब तीनों गुणों से परे होकर जो कार्य किया जाता है कार्य कौन करता है कार्य हम कहते हैं हम करते हैं ये हम गुणों के अधीन बोलते हैं कार्य शक्ति करती है कोई भी कार्य शक्ति करती है और वो शक्ति ही कार्य की करता है और शक्ति जब गुणों के परे होती है तो वो शुद्ध स्वरूप में स्वतंत्र शक्ति है एब पावर ऑफ फ्रीडम तो जब शुद्ध शक्ति कोई कार्य करती है तो किसी भी तरह का कर्मफल उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं उठता है शुद्ध शक्ति यानी माँ जब शिव के लिए कार्य करती है तो वहाँ पर किसी तरह का कर्मफल बिल्कुल भी नहीं होता यानी शक्ति तीनों गुणों से परे होकर शुद्ध स्वतंत्र शक्ति बन जाती है और जब संसार को बनाने के क्रम में वो नीचे अवतरित होती है माया को स्वीकार करती है तो माया को स्वीकार करने के क्रम में शक्ति गुणों से आच्छादित होती चली जाती है और तब वो कर्म फल की जनक होती शक्ति स्वयं अपने आप में गुणों से परे है लेकिन जब वो मनुष्य के शरीर में विराजित है जीव के शरीर में विराजित है उस समय हमारे गुणों के अधीन हो जाती है। ये माया है जो शिव को अपने अधीन कर लेती शिव अधीन नहीं होता लेकिन अधीन प्रतीत होता है तो ऐसी स्थिति में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो गुणों से आच्छित होता है अब हमारा सब काम करने का कुछ भी करने का वो हर कार्य किसी न किसी गुण के द्वारा प्रेरित है जैसे हमने एक बार बात अपने आश्रम में की थी कि जिस प्रकार से तीन बेसिक कलर से हम कोई भी कलर बना सकते हैं जैसे कलर प्रिंटर होता है उसमें तीन बेसिक कलर होते हैं जिससे हम सारे तरह के कलर बना सकते हैं ऐसे ही तीन विभिन्न ही गुण हैं जो सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण इनके द्वारा संसार का हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बनाया जा है फसिलिटीज जितनी तरह की विभिन्न व्यक्तित्व हमको संसार में दिखाई देते हैं वो सभी इन तीन गुणों के द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं हमको लगेगा तो करोड़ों तरह के व्यक्तित्व होते हैं तो निश्चित सत्य है जैसे लाखों करोड़ों तरह के रंग मूल तीन रंगों से बनाए जा सकते हैं वैसे ही इस समस्त संसार के विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व भी इन तीन गुणों के विभिन्न तालमेलों से बनाए जा सकते कोई में सतगुण की बहुत अधिकता होती है किसी में रजोगुण की अधिकता होती किसी में तमोगुण की अधिकता होती लेकिन तीनों गुण सब में होते जीवन मुक्त तो वही है योगी वही है जो इन तीनों गुणों से परे चला जाता है इन तीनों गुणों को ट्रांजेंट कर जाता है इन तीनों का उल्लंघन कर जाता है तो वही वास्तविक योगी है तो इस तरह से भगवान ने समझाया कि हम भोजन करते हैं उदाहरण देखिए भी बताएं जो खट्टा बासी न खाने योग्य यो होता है वो तामसी भोजन है जो बहुत स्वादिष्ट है बहुत गरिष्ठ है बहुत तकलीफ देने वाला हो सकता है वो राजसी भोजन है जो स्वास्थ्यवर्धक है आसानी से सुपाच्य है जो आयुर्वर्धक है जो मन को और तन को प्रसन्न रखता है जो आनंद का जनक है वो सात्विक भोजन है तो भोजन से आनंद भी उत्पन्न हो सकता है राजसी भोजन से दुख और तकलीफ़ उत्पन्न हो सकती तामसी भोजन से बीमारियाँ और क्लेश उत्पन्न होती इस तरह से भोजन भी तीन तरह का है ऐसे ही हमारे यज्ञ भी तीन तरह के होते हैं इस संक्षेप में हमने पिछली बार भी समझा था कि यज्ञ का मतलब होता है प्रोजेक्ट एनी प्रोजेक्ट टेकन इन योर हैंड जो आपने अपने हाथ में कोई कार्य लिया दैट इज़ यज्ञ यज्ञ का खाली ये मतलब भी है कि जिसको हम हवन बोलते हैं कि उसमें हम कुछ ना कुछ डालते हैं वो भी यज्ञ है लेकिन यज्ञ का मात्र वहाँ तक सीमित मतलब नहीं है यज्ञ मतलब कोई भी कार्य जो हमने हाथ में लिया वो यज्ञ है <coughs> तो यज्ञ करने के लिए या किसी भी संसार के किसी कार्य को हमको जैसे मकान बनाना है तो ये भी एक यज्ञ है हमको एक पढ़ाई करना है एक विशिष्ट व्यक्ति बनना है वो भी एक यज्ञ है तो यज्ञ करने के भी तीनों स्वरूप तमसी हो सकते हैं राजसी हो सकते हैं या सात्विक हो सकते हैं। जब हम कामनाओं से मुक्त होकर वो प्रोजेक्ट हाथ में लेते तो फिर वो सात्विक होते हैं जिसके परिणाम के बारे में हम चिंतित नहीं, और उसकी विधि शास्त्रोक्त होती है यानी अगर हम कोई कार्य करें वो शास्त्र का उल्लंघन न करें ईश्वरी इच्छा का उल्लंघन न करें और साथ ही साथ हम भीतर से उसके परिणाम के प्रति उदासीन रहें कि जो भी हम कार्य करेंगे परिणाम चूंकि हमारे हाथ में है नहीं इसलिए उसके प्रति हम कोई आग्रह न वापरें उदासीन रहें तो ये सातवीं के हो जाता है राज्य होता है जब हमारे प्रतिष्ठा की इच्छा होती है या इच्छा होती है कि मैं पूजा जाऊँ लोगों में प्रतिष्ठित हों लोग मुझे नमस्कार करें मुझे हार पहनाएं मुझे स्टेज पर बिठाएँ इसके अलावा तामसी क्या होता है जब हमारे मन में कोई दुर्भावनाएँ होती किसी का अनिष्ट करने की इच्छा किसी का को दुख देने की इच्छा या कोई जिद्द कि मेरे को जबरदस्ती ये काम होना ही कि मेरा घर पुत्र नहीं तो होना ही होना इस प्रकार के यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाते हैं तो तीनों तरह के यज्ञ होते हैं यज्ञ के मतलब फिर प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट जैसे आकर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया कि किस तरीके से बैंक को तोडूंगा और उसमें से सारा माल निकाल कर जाऊंगा ये भी यज्ञ है ये तामसी यज्ञ है क्योंकि यज्ञ तो वो भी है क्योंकि उसमें भी उन्होंने पूरी विधि विधान लेकिन उसमें विधि शास्त्र के खिलाफ है विधि भी शास्त्र प्रोसीजर भी शास्त्र के खिलाफ है इंटेंशन भी शास्त्र के खिलाफ है और उसके जो साधन हैं वो भी शास्त्र के खिलाफ क्योंकि भावना में तीन चीज़ें होती हैं एक होता लक्ष्य दूसरा होता है उसका साधन इंस्ट्रूमेंटेशन और तीसरा होता है प्रोसीजर यानी उसको कैसे संपन्न करा जाए तो तीनों चीज़ें शास्त्र के खिलाफ है ना न भावना गलत है जब भावना गलत होगी तो वो तामसी यज्ञ हो जाएगा अब वो चाहे बैंक तोड़ने का काम हो या किसी घर चोरी करना है किसी की हत्या करना ये सभी यज्ञ हैं लेकिन ये सब तामसी यज्ञ हैं इसके अलावा जो यज्ञ होते हैं जब हमको कोई बिजनेस की तरह होते हैं यज्ञ कि हम ये देना चाहते हैं भगवान को इसके बदले में हम ये लेना चाहते हैं हम ये देना चाहते हैं इसके बदले में मेरे को पुत्र चाहिए ये इसके बदले में मुझे प्रतिष्ठा चाहिए ये देना है इसके बदले में मेरी दुकान अच्छे चल जाए तो ये जब हम बिजनेस की तरह करते हैं एग्रीमेंट्स की तरह करते यज्ञ को तो देट इज़ राज यज्ञ और जब हम उसको बिना किसी इच्छा के कामना के इच्छा एक ही है कि परमेश्वर से प्रेम और करते बोध कि मुझे ये करना है ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ कैसे जैसे आपको लगता है कि मैंने बहुत कमा लिया पैसे बहुत इकट्ठे हो गए मेरे पास अब मेरे पुत्र पुत्रियों को जो देना था मैंने दे दिया लेकिन जो पैसा बचा है उससे मैं यहाँ पर कोई अच्छा भवन बना सकता हूँ सामुदायिक केंद्र बना सकता हूँ अस्पताल बना सकता हूँ धर्मशाला बना सकता हूँ इसके पीछे मुझे कुछ न तो यश की कामना है ना कोई बदले में कुछ चाहिए तो वो प्रोजेक्ट या यज्ञ सात्विक यज्ञ तो इसका बहुत अच्छा क्लियर हमको अलग अलग हम जो भी करते हैं उसको हम स्वयं एनालिस कर सकते हैं उसको हम स्वयं विश्लेषण कर सकते हैं कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो सात्विक यज्ञ है तामसी है या राशसी यज्ञ मीज़ प्रोजेक्ट हम यज्ञ के मामले में बहुत कन्फ्यूज जब हम पढ़ने बैठे तो यज्ञ का मतलब समझते हैं मात्र हवन हवन नहीं बल्कि यज्ञ मीन्स एनी प्रोजेक्ट टेकन इन है। जब भी हम हाथ में कोई काम लेते हैं तो दैट इज़ यज्ञ तो यज्ञ का मतलब ये होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं उसके पीछे भावना क्या है उसका प्रजर क्या है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है इन तीनों पर हम ध्यान दें किस भावना से काम हो रहा है वो भावना ही कर्मफल निर्धारित करती सात्विक में कर्मफल हमें और बेहतर स्थिति में पहुँचाता है जब परमेश्वर के प्रति और प्रेम बढ़ने लगता है ताकि हमें अंत में गुणों से मुक्ति का रास्ता सात् से मिलता है सात्विक गुणों से ही गुणों से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है राजसी से हम जीवन मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं और तामसी का परिणाम यह होता है कि हम उन योनियों में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ से मुक्ति पाने में हज़ारों लाखों बरस लग जाते हैं में चले गए सरीस्रप में चले गए मत्स्य योनि में चले गए पहाड़ बन गए पेड़ बन गए उन योनियों से बाहर निकलने में हमको बहुत श्रम लगेगा बहुत लंबा समय लगेगा आखिर में जब भी वो पूरी तरह से निकट होगा ईश्वर वो कर्म फलों को भुगत चुका होगा तो फिर से मनुष्य बनेगा बड़ी मुश्किल से घूम फिर के मनुष्य बनेगा फिर उसका अवसर मिलेगा कि इस वक्त वो कर्मफलों से बाहर आ जाए लेकिन उस वक्त भी हमारे जीवन में कभी कभी हम उन गुणों के अधीन यही सोचते हैं ये कमाल है ये प्रतिष्ठा पा लें ये कर लें वो कर लें लेकिन अब ये कहें नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा आदमी सोचेगा कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा अगर हम सन्यास ले लेंगे बाहर चले जाएंगे कमंडल उठा के तो घर परिवार दुखी हो जाएगा लेकिन ये हमारा सोचने का गलत तरीका है श्रीमद भागवत गीता में इसका बड़ा स्पष्ट वर्णन है संन्यास क्या है त्याग क्या है इसका हम अठारहवें अध्याय में पढ़ने जाएंगे कि सन्यास का स्वरूप क्या है त्याग का स्वरूप क्या है लेकिन संन्यास और त्याग कर्म त्याग नहीं है कर्म तब तक बंधक है जब तक हम उन गुणों के अधीन कार्य करते हैं भले फिर दान भी करें तो तामसी दान भी हो सकता है लोगों का आप रिश्वत देते हो ब्रैप देते हो वो भी दान है आप दे रहे हो अपनी जेब से निकाल कर ये तामसी दान है आप किसी को इसलिए दान देते हो कि बदले में वो आपको कुछ देगा जैसे आप आपने आपके एम्प्लॉ को दान दिया मालूम है कि ये मेरी अच्छी सेवा करेगा तो वो दान राजसी दान कहलाता है, क्योंकि इसमें जब भी लेने देना चलता है व्यवसाय चलता है एग्रीमेंट्स होते हैं वो व्यवसायी या राजसी दान है और वही दान जब ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो आप अनजान हो सड़क पर चलता कोई दिखा उसके पास चप्पल नहीं आपने उसको दे दिए इस भावना के साथ उसको अच्छा लगेगा उसके पैरों में तकलीफ़ नहीं होगी है ना उससे आपको सुख मिलेगा बस तो वो भावना यानी वो इंटेंशन वो आपका सात्विक दान तो दान भी सात्विक हो सकता है राजसी हो सकता है तामसी हो सकता इसी तरह तब तब का मतलब होता है आत्म विश्लेषण और उसके बाद में आत्मोन्नति तब का मतलब होता है कि हम अपने आप का शोधन करें आत्मशोधन तब का मतलब होता है आत्मशोधन तो आत्मशोधन हम कब करते हैं जब हम सहन करते हैं जैसे प्रितक्षा अगर हमको ऐसा लगा कि हमारे जीवन में दुख आया तो शांत स्थिर चित्त से उस दुख को सहन करें उसका शांति से सामना करें उसमें बावले नहीं हो उतावले नहीं हो टूटे नहीं उस स्थिति को बोलते हैं प्रतिक्षा तो वो स्थितियाँ हैं हमारे तब के इसके अलावा तब क्या होता है कि परमेश्वर की सेवा गुरु की सेवा अपने पेरेंट्स की सेवा ये जब हम करने जाते हैं तो ये भी तप है गुरु सेवा पितृ सेवा मातृ सेवा इसके अलावा आश्रम सेवा विद्वान की सेवा ये सब चीज़ें तप में कहलाती जब आप ऐसा लगता है क्योंकि ये एक परंपरा है बड़ी उम्र वाले को सेवा की जरूरत होती है और छोटी उम्र वाले को केयर किया परिवेश की जरूरत परवरिश की जरूरत होती है तो दोनों को आवश्यकता है और कर कौन सकता है जो यंगर जनरेशन है तो वो शुरू में सेवा पाती है फिर सेवा करती है और अंत में फिर से वो सेवा पाती है तो सेवा पाने का अवसर दो बार है और सेवा करने का अवसर एक ही बार इसलिए सेवा करने का जो अवसर है उस अवसर को इंसान न चूके कई धर्मों को का आधार सेवा है कई धर्में कई धर्मों के नाम लेने के तो हमते हैं संसार में बहुत धर्म है, लेकिन कई धर्मों का आधारित सेवा है लेकिन सेवा का स्वरूप वो महत्वपूर्ण है सेवा का स्वरूप अगर राजसी या तामसी है तो वो आपके लिए इस संसार के जन्म मृत्यु में बंधन कारक हो जाता है लेकिन अगर सेवा का स्वरूप सात्विक है जहाँ आप दो बातें अंदर से कामना विहीन सेवा करते वक्त तो कामना विहीन और फल के प्रति फल त्याग यानी जो भी मिले वो मेरा नहीं है परमेश्वर का है उसको जो देना है वो उसकी समस्या है मेरी समस्या है मेरी समस्या तो ये है कि मेरे को भगवान ने दो हाथ दिए हैं एक दिमाग दिया है और जो मैं सेवा कर सकता हूँ ये अवसर दिया है इस अवसर का मैं उपयोग करना इसलिए सेवा करने के अवसर का उपयोग करना और उसको शास्त्रोक्त विधि से करना शास्त्रोक्त विधि हमको आसानी से समझ में आ जाती है आपके अंतरात्मा अगर कहे कि हाँ आप ठीक है तो ये शास्त्र जब आपकी अंतरात्मा बोले कि गलत है तो ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है अंतरात्मा की आवाज़ और मन की आवाज़ में फर्क है जब हम बहुत ज़्यादा गुणों से आच्छित हो जाते हैं तो मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ में फ़र्क नहीं कर पाते हम मन की आवाज़ को आत्मा की आवाज़ समझ पाते हैं इसलिए उपनिषद भी आपको इस बारे में चेतावनी देते कि मन की सुनोगे तो वो प्रिय है और अगर आत्मा की सुनोगे तो वो श्रेय है प्रिय और श्रेय में फर्क करते हमको आना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे मन के माफिक है लेकिन शास्त्र विरुद्ध है। और श्रेय वो है जो शास्त्र सम्मत है चाहे वो मन के खिलाफ कई बातें हैं शास्त्र सम्मत है लेकिन मन के खिलाफ क्योंकि हमारा जो मन है वो गुणों से पूरी तरह से अच्छा देता है और वो उस परिस्थिति में कई वो चीज़ें मांगता है जो हम उसको देना नहीं चाहते और कभी कभी बल्कि अक्सर हम मन के ग़ुलाम बन जाते हैं और हम उसको वो सब चीज़ें प्रदान करने लग जाते हैं जो उसे नहीं दी जाना चाहिए मन को देने की जब बात आती है तो मन को देने का स्वरूप क्या है मन ने कहा ये काम मत करो कल पे पिटालो इसको बोलते प्रमाद प्रमाद जब अब हमारा अपने कर्तव्य से दूर भागते वो प्रमाद है जो चीज़ करनी है उसको करने में कोताही करते हैं वो से है तो आलस और प्रमाद ये हमारे मन की समस्याएं हैं ये मन इसको हम प्रेय बोलते हैं जैसे आपको लगता है पढ़े रहो चुपचाप ये अच्छा लगता है काम करो तो तकलीफ़ होती है तो ये प्रिय है लेकिन जब हमको लगता है मन भले कह रहा है कि सो जाओ लेकिन मेरा अंतरात्मा कहती है कि मुझे ये आज का दिन नहीं बिगाड़ना है क्यों नहीं बिगाड़ना क्योंकि आज का दिन फिर से लौट कर आने वाला नहीं है जीवन का एक दिन कम हो जाएगा हो सकता दस ही बचे हों हो सकता पाँच ही बचे हों हो सकता यही आखिरी दिन हो क्योंकि हमको क्या मालूम कि हमारी ज़िंदगी का फुल स्टॉप किस दिन लगने वाला है इसलिए अगर हमको ये लगे कि आज का दिन छोड़ो यार तो फिर सोचना चाहिए कि कहीं आखिरी दिन नहीं हो, हो सकता दस पाँच नहीं बचे हो, काम तो शायद इतना बचा है कि दस बीस दिन क्या महीनों गिनती पूरा नहीं हो सकता तो ये विचार जिसके हृदय में आता है उसको फिर चैन नहीं देता। वो ऐसे सोचता है कि इस काम को कल कर लेंगे बाद में कहता, आलस प्रमाद तुरंत समाप्त तो हो जाता है जब हमको जीवन की क्षण का एहसास होता है कि जीवन हमारा क्षणभंगुर होने वाला उस समय हम चेत जाते जाग जाते तो हम आलस्य प्रमाण से दूर यही श्रेय है इसलिए प्रे और श्रेय का फर्क हमको सदा करना जरूरी है तो शास्त्रोक्त क्या है जो श्रेय है वो शास्त्र विरुद्ध क्या है जो प्रे है तो प्रे के अधीन हम या तो तामसी काम करेंगे या राजसी करेंगे लेकिन श्रेय के आधीन हमेशा शास्त्रोक्त बात करेंगे या शास्त्रोक्त कार्य करेंगे या शास्त्रोक्त यज्ञ करेंगे तो वो क्या है हमारा सात्विक कार्य हो जाता है इसलिए भोजन तप दान यज्ञ ये सब हम सात्विक करें अब फिर प्रश्न जो हमने पिछली बार एक बार केजुअली समझा था कि जिन लोगों ने इन तीनों गुणों का उल्लंघन कर दिया है जो सत्य रज और तम तीनों से ऊपर आ गए यानी किस स्तर पर वो शक्ति के स्तर पर आ गए उस वक्त वो जो कार्य करते हैं वो खुद नहीं करते उस वक्त कार्य शक्ति करती इसलिए वो शक्ति के स्वामी हैं और उस समय वो स्वयं शिव स्वरूप है और शक्ति उनके लिए कार्य करती है उस समय वो किसी भी फल से मुक्त होते हैं तो वो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि जब वो तीनों गुणों से कोई मुक्त हो तो वो कार्य कैसे करता है क्योंकि हम तो जीवन भर जो कार्य करते आए हैं हर एक कार्य में कहीं सद्गुण ज़्यादा है कहीं रजोगुण ज़्यादा है कहीं तमोगुण ज़्यादा है लेकिन कर्मफल सतत है लेकिन जो तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाता है उसके कार्य का क्या स्वरूप है तो भगवान उसको बताते हैं कि पहली बात तो उसका ये स्वरूप है कि वो किसी भी तरह के कर्म के परिणाम से मोहित नहीं होता उसका कोई आग्रह नहीं होता कि मैं ये कर रहा हूँ तो हो इसका एक छोटा सा उदाहरण हमको गुरु बताते थे एक थियोसॉफिकल सोसाइटी जिन्होंने शुरू की थी कि मैडम ब्लावर्स की थी वो क्या करती थी जहाँ कहीं जाती थी हमेशा उनके पर्स में फूल के पौधों के बीज होते थे वो हर कहीं पर वो बीज रोपित कर देती थी कहीं एक दिन के लिए भी गई तो जहाँ कहीं वो सड़क पर सड़क के किनारे खेती में किसी बगीचे में हर जगह वो बीजों को डाल देते थे उनकी आदत है हमेशा बीज साथ में होते थे और फूलों के बीज हर जगह लाते किसी ने पूछा इन फूलों के आप तो कभी देख भी नहीं पाएंगे वो तो बोला कि मैं नहीं जरूरी नहीं कोई तो देखेगा कोई तो खुशबू पाएगा जो खुशबू पाएगा अगर इतने हजारों बीजों में कोई एक भी पौधा लग गया और उससे एक भी व्यक्ति का मन प्रसन्न हो गया तो मेरे बीजों को डालने की सार्थकता है क्योंकि ये बीज तो कब किसको प्रसन्न करेंगे ये मेरी समस्या नहीं है मेरे समस्या यज्ञ करने की यही सात्विक यज्ञ है कि मेरी समस्या इस यज्ञ को करने की बीज बोने की फल आए ना आए वो बीज पौधा बने ना बने वृक्ष पर फूल लगे ना लगे ये मेरा काम नहीं है मेरा काम बीजारोपण का अगर मैं माली हूँ तो मेरा काम उसकी रक्षा करने का है लेकिन क्या होगा ये मेरी समस्या नहीं है मेरी समस्या मात्र बीजारोपण तक है क्योंकि मैं तो हर जगह जाती हूँ तो यही सातवें यज्ञ क्या क्या है तो वो क्या करते हैं जो लोग तीनों गुणों से परे होते हैं वो हर कार्य को कामना विहीन होकर करते हैं अब भगवान कहते हैं कि वो ओम तत् सत इसके साथ में कार्य आरंभ करते इसी के साथ दान देते हैं इसी के साथ वो यज्ञ करते हैं तो ये ओम तत्सद का क्या स्वरूप है तो यहाँ पर भगवान उसको समझाते हैं कि ओम शांत ब्रह्म का नाम है ओम शांत ब्रह्म का नाम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट काश्मीर शिव दर्शन की और वेदांत की अलग है लेकिन हम उन भेदों में अभी नहीं जा रहे उन भेदों की तुलना करने की हमको कोई अभी इस वक्त आवश्यकता भी नहीं है अभी तो हम वो समझना चाहते हैं जो भगवान कृष्ण हमको यहाँ पर समझा रहे हैं गीतार संग्रह और अभिनव गुप्ता जी ने जो उसकी व्याख्या भी की हुई है और वही व्याख्या हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि ओम तत्सत के साथ में वो सभी काम करता है भोजन भी करता है तप भी करता है दान भी करता है यज्ञ भी करता है ओम तत् कैसे अब ओम तत्सत पहली बात तो ये जो तीन शब्द हैं ये क्या बताते हैं शांत ब्रह्म विकसित होता विमर्श स्थित सृष्टि और सत विकसित सृष्टि ओम शांत ब्रह्म जहाँ पर कि अभी कोई सृष्टि नहीं है वो शांत ब्रह्म यहाँ पर हम उसको माहेश्वर बोलते हैं। यहाँ शांत ब्रह्म बोलते हैं तो ये शांत ब्रह्म की स्थिति है ओम की वो स्थिति जो विमर्श में विमर्श का मतलब होता है हमारी चेतना के भीतर एक विश्व का निर्माण होने लगा वो है तत् और है सत्य जो विकसित ब्रह्म है यह विकास की प्रक्रिया बतलाता है अब इनमें तीनों को जब बोलते हैं ओम तत् सत्य इससे परमेश्वर और सृष्टि के हर स्थिति जो हमने 36 तत्व पढ़े थे यहाँ पर वो सभी 36 तत्व इसमें आ गए यहाँ शिव शक्ति ओम में आ जाएंगे सदाशिव से ले शुद्ध विद्या तक तत्व में आ गए और सत्य में माया से लेके इस पृथ्वी तक के समस्त अन्य तत्व आ गए तो समस्त ओम तत्सत से इस समस्त सृष्टि के 36 तत्वों को हम स्मरण करते हैं और एक साथ स्मरण करने का क्या मतलब एक साथ स्मरण करने का मतलब ये है कि हमें जानते हैं कि वो अलग अलग नहीं है वो एक ही है अगर हम एक पेड़ को देखते हैं और हम एक साथ देखते हैं इसका तना भी है डालियाँ भी हैं इसमें पत्तियाँ भी हैं इसमें फूल भी हैं इसमें फल भी लगे हैं इन सबको जब हम एक साथ देखते हैं समझते हैं वृक्ष अन्यथा अगर एक पत्ती को ला के रखो आम की पत्ती है मात्र खत्म हम उस वृक्ष के बारे में नहीं जानते कि इसमें फल लगें या नहीं लगें ये सूखा है या हरा है या इसमें क्या स्थिति है कितना बड़ा है कुछ नहीं मालूम लेकिन जब हम उसको पूरे वृक्ष की बात करते हैं तो उसमें हम समस्त अवयवों को देखते हैं ऑल डिफरेंट पार्ट्स सबको देखते हैं तो यहाँ पर हम ओम तक सत्य के साथ में पूरे परमेश्वर की आराधना करते हैं समस्त सृष्टि का एक साथ स्मरण करते हैं कि परमेश्वर से लेके सृष्टि में जो आखिरी जो चीज़ है रेत का कण है वहाँ तक हम सबका स्मरण करते हैं ओम शांत ब्रह्म है सत स्वतंत्र रूप से विमर्श में स्थित विश्व है और सत्य पूर्ण विकसित ब्रह्म है अब इसमें इच्छा शक्ति से ये बनता है परमेश्वर की इच्छा शक्ति से ये बनता है परमेश्वर की इच्छा जिसको हम स्विटवेल बोलते हैं इच्छा कामना नहीं है ये एक खेल है रिक्रिएशन है भगवान का जब वो चाहता है कि मैं ऐसा करूँ उसके पीछे उसका कोई कामना नहीं है क्योंकि कामना कैसे होगी कामना तभी होती है जब हमारे लिए हमको कोई कमी महसूस होती है कमी तब महसूस होगी जब हम सेग्रिगेटेड हैं अलग हैं, जब परमेश्वर से अलग कुछ नहीं है तो कामना का कोई प्रश्न ही नहीं है जैसे मैं मेरी उंगली की कैसे कामना करूंगा? ये तो मेरे पास ही है क्योंकि इसमें कामना करने लायक कुछ है ही नहीं मेरे कोई बोले कि तुमको तुम्हारी उंगली चाहिए तो कैसे चाहिए है मेरे पास क्योंकि उस बारे में हमारा कोई विचार भी नहीं आता तो मुझे मेरी उंगली चाहिए या मुझे मेरा कांच लेकिन जब हमको लगता है मेरा कान टूट गया बाहर निकल गया तब फिर हाँ कामना होती है कि ये ठीक हो जाए मेरी श्रवण शक्ति चली गई तो फिर कामना होती है कि मेरा कोई तरीका मिल जाए कि मुझे फिर से सुनाने लग जाए तो कामना तब होती है जब हमको किसी चीज़ की कमी महसूस होती है जब तक किसी चीज़ की कमी नहीं तो कामना ही नहीं परमेश्वर के लिए किसी चीज़ की कमी इसलिए नहीं है कि वही इस समस्त सृष्टि के रूप में उपस्थित तो उसको कोई कामना नहीं होती लेकिन उसको एक इच्छा होती है कि मैं एक विश्व रूप में अपने आप को प्रकट करूं। एक छोटा बच्चा को कभी देखो समुद्र किनारे बैठ दो तो पैर रखेगा पेड़ पर पे रेत जमाएगा एक घरौंदा बना लेगा वो घरोंदों को पैर हटाएगा फिर उसमें देखेगा कि घर बन गया फिर उसमें कभी कोई पत्थर की मूर्ति रख देगा फिर उसके साथ थोड़ी देर खेलेगा फिर उसको मिटा देगा फिर दूसरा बनाएगा गीली रेत में बच्चे खेलते हैं ऐसे ही परमेश्वर खेलता है उसका खेल है जो ये सृष्टि रूप में हमको दिखाई देता है उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है नो स्पेसिफिक इंटेंशन अब ये का क्या मतलब है भगवान कहते हैं तो ये तथ का क्या मतलब है तथ मीन्स डैट देट अंग्रेजी का देट होता है तत् तथ्य तत न वह यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हुई क्या तत् मतलब समस्त सृष्टि यहाँ पर समस्त सृष्टि जो चैतन्य रूप में स्थित है वो तथ्य तथ्य का मतलब किसी स्पेशल चीज़ जैसे हमने अगर आप साइंस पढ़ें तो स्पेशल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और जनरल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी वो होती है जो किसी विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होती है हर परिस्थिति में लागू नहीं होती आइंस्टाइन ने पहले वही दी थी कि सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत जो एक विशिष्ट परिस्थितियों में कि लीनियर मोशन में ही अप्लाई होता है सर्कुलर मोशन में अप्लाई नहीं होता तो उसको बोलते हैं विशिष्ट स्थिति या विशिष्ट स्थिति या विशिष्ट वस्तु जो किसी विशिष्ट है और वो बाकी ढेर सारी अविशिष्ट इसको ऐसे समझें कि अगर मैं इस चीज का नाम लूँ इस आश्रम में स्थित इस चीज का नाम लूँ इसका मतलब है कि आश्रम में बाकी चीज़ें मैंने अलग हटा दी उनसे इसको अलग कर दिया अब मेरे को इससे से सरोकार इसी से कंसर्न है लेकिन अगर मैं कहूँ आश्रम में स्थित समस्त वस्तुएं, वो सभी आ गई अब आश्रम को खाली करो क्या मतलब यहाँ की समस्त वस्तुओं को बाहर ले जाना है कह तो आश्रम में जो उधर उत्तर दिशा में टेबल रखी उसको हटा दो अभी विशिष्ट बात होगी एक ही टेबल की बात है भाई पचास टेबलें रखी और बहुत सारा सामान रखा है लेकिन अब मुझे कंसन सिर्फ एक टेबल से सबसे नहीं तो विशिष्ट चीज तब होती है जब सृष्टि में भिन्नता होती है और जब सृष्टि में अभिन्नता की दृष्टि होती है विजन ऑफ इंडिफ्रेंस उस समय वो तत्स्वरूप में होती यानी तब हमको समस्त सृष्टि में सिर्फ परमेश्वर के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता मात्र परमेश्वर दिखाई देता है यानी उस समय में हमारे दृष्टि में भिन्नता समाप्त हो जाती है उस स्थिति को बोलते हैं तत्, तो वो परमेश्वर की स्तुति है परमेश्वर का स्मरण है वो ब्रह्मा का स्मरण है और वो शांत ब्रह्म की पहचान है शांत ब्रह्म का प्रतीक है उसके बाद में तत्व के रूप में हम समस्त अभिन्न रूप से स्थित सृष्टि को उस ओम के अंदर देखते हैं इस ओम के भीतर अभिन्न रूप से स्थित सृष्टि को रूप में देखते हैं और सत के रूप में इस समस्त सृष्टि को देखते हैं लेकिन इस तीन क्रम को देखने का क्या हुआ फर्क हमारी सृष्टि को देखने की नज़र बदल गई ओम से मिला तत् और तत् से आया सत अब हमको मालूम है कि ये तीनों एक ही बीज से आया पौधा और पौधे से बना वृक्ष वृक्ष से निकले फल अब हमको मालूम है बीज और उस फल में कोई अंतर नहीं है बीज भी वही है फल भी यही है पोटेंशियली उस बीज के अंदर ही सामस्त फल थे और उस फल के अंदर बीज और उस बीज में फिर से सारे फल हैं यानी यह एक चक्र क्रिया सर्कुलर मोशन है सृष्टि से भगवान से सृष्टि बनी सृष्टि वापस भगवान विलीन हो जाएगी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ जो समस्त सृष्टि को अपने में समेटता है फिर वापस विकसित करता है फिर समेटता है फिर विकसित करता है ये एक प्रकार का खेला जैसे पेंडुलम चलता है इधर जाता है बाएं जाता है दाएं जाता है इस तरह से समस्त सृष्टि का जो संचालन परमेश्वर की चेतना से होता है चेतना से समस्त अनभिव्यक्त सृष्टि अनमेनिफेस्ट वर्ल, वर्ल्ड मैनिफेस्ट हो जाता है यानी अभिव्यक्त हो जाता है और वो अभिव्यक्ति फिर से उसी चेतना में समाहित हो जाती है स्वरूप में समाहित हो जाती है तो यही स्थिति ओम तत्सत को कहने से हमको समझ में आती है कि ओम तत्सत का मतलब होता है वो स्थिति जबकि तीनों स्थितियां परमेश्वर के हम एक साथ स्मरण करते हैं और उसका फ़ायदा ये है जो सृष्टि है इसको देखने के प्रति हमारा नज़रिया बदल के हमारी विज़न चेंज हो गई अब हमको समझ में आया कि सब कुछ वही है तो ये किसको हो सकता है ओम तत्सत्य का अनुभव जो तीनों गुणों से पड़े वन्यथा फिर क्या होगा ये मेरा मित्र है ये मेरा प्रतिस्पर्धी है ये मेरा दुश्मन है इसे मैं पसंद करता हूँ इसे मैं ना पसंद करता हूँ ये मेरा अपना है ये मेरे समाज का है ये विरोधी है दूसरे समाज का है ये मेरे देश का है दूसरे देश का हमारे दिमाग में ये जो भिन्नताएँ है आती हैं ये गुणों के द्वारा अवतरित होते हैं हमारे दिमाग में गुणों के द्वारा लेकिन जो गुणों से परे है जो गुणों को ट्रांजेंट कर चुका है इनके पार जा चुका है उसकी नज़र में सब कुछ सत है समस्त सृष्टि सत स्वरूप है यानी ब्रह्म के स्वरूप तो इस तरह से ओम तत् सत कह कर समस्त दान भोजन तप यज्ञ सब वो करता है क्योंकि ओम तत्सत कहते थे ही उसे समस्त सृष्टि एक साथ उसके दिमाग में आती है और साथ ही साथ उसको समस्त सृष्टि में अभिन्नता दिखाई देती अब वो जो कार्य करता है उस कार्य में क्या होता है उस कार्य में कर्मफल का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि कर्मफल तभी होगा जब उसमें हमारे भिन्नता की दृष्टि हो इसके अलावा हमने बात कर चुके यज्ञ है ना प्रोजेक्ट दान है प्रेम दान का मतलब होता प्रेम जब दान प्रेम से इतर किसी भी और भावना से दिया जाए वो दान नहीं या वो दान कर्म फल का जनक जब आप प्रेम से किसी को दान देते हो जिसके पीछे प्रेम के सिवा कोई भावना नहीं है वो कर्म फल का जनक नहीं है ये कौन करता है जो ओम तत्सत कहते वो दान का स्वरूप को प्रेम से उत्पन्न करता है तो कैसे प्रेम क्या है प्रेम हमारे आत्मा का आत्मा से मिलने का नॉस्टेल है कि हम जो डिफरेंस पैदा कर लिया है एक बूंद आप कहीं भी डाल लो उसकी कति किधर रहे है? समुद्र की तरफ जाए अब कहीं भी डाल दो उसको छत पे डाल दो जमीन पे डाल दो पेड़ में डाल दो पौधे में डाल दो नाली में डाल दो नदी में डाल दो कहीं भी डाल दो हो सकता है कि आपने कहीं ऐसी जगह डाली कि उसको वापस समुद्र में पहुंचने में बरसों लग जाए ऐसी जगह डाली आपने नर्मदा जी में हो सकता है वो तुरंत ही समुद्र में पहुँच जाए और कुछ अनुपाय वाले होते हैं जो सीधे बरसात समुद्र में ही होती है वो बूंद समुद्र में ही गिरती है उसे समुद्र में पहुँचने में कोई वक्त ही नहीं लगता ऐसे ये नॉस्टल है ये घर पहुंचने की तड़फ है जैसे आप घर से बाहर हो आपको लगेगा मुझे फिर से घर जाना है हमारे को जो पुरानी स्थिति में लौटने की इच्छा होती है जिस स्थिति से हम चले थे उस स्थिति में लौटने की इच्छा होती है आप अगर विदेश चले जाओ तो इच्छा होगी कि एक बार घर चले जाएँ आप अगर ऑफिस जाओ तो घर आने की इच्छा होती है ये नॉस्टल यही नॉस्टल यही घर पहुँचने की तड़फ़ प्रेम का रूप ले लेती और यही प्रेम शिव और शक्ति का आकर्षण है यही प्रेम और शिव और शक्ति का प्रेम है यही प्रेम संसार में ममता के रूप में है प्रेम के रूप में है वात्सल्य के रूप में इनके कई स्वरूप हैं लेकिन जहाँ उसमें मोह आ जाता है जहाँ उसमें स्वार्थ आ जाता है तो वो फिर राज्य से या ताम से स्वरूप ग्रहण कर ले वो फिर पूर्ण रूप से कर्म फल से विहीन होता इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पूरी तरह से इनको ट्रांजेंड कर चुके हैं गुणों को वो भी सब काम करते हैं यज्ञ भी करते हैं दान भी करते हैं तब भी करते हैं भोजन भी करते हैं अपने बच्चों के लिए धन भी कमाते हैं लेकिन उस समय उनकी भावना समस्त सृष्टि में प्रेम की उनकी प्रेम की दृष्टि होती है और ओम तक के रूप में अभिन्नता की दृष्टि होती है सारी सृष्टि को वो एक यूनिटी की नज़र से देखते हैं कि भी होल यूनिवर्स इज वन यूनिट पूरा यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है इस दृष्टि से वो देखते हैं कि उनकी नज़र कभी क्षणभर के लिए भी इससे अलग नहीं होती जैसे आपका घर में आपका बच्चा है तो क्षण को भी आप ये नहीं कि मेरा बच्चा उसको कहने की जरूरत नहीं होती कि आप जानते हो मेरा बच्चा है या मेरा बेटा है आप उसको क्षण भर भी कभी नहीं भूलते आप चाहो तो भी नहीं भूलते नींद में भी नहीं भूलते जागने में नींद में भी वो आवाज़ देखो तो आपको मालूम है नहीं भूलते कि मेरा बेटे ने आवाज़ दे क्योंकि आप उसको इस सत्य की तरह जानते इसी तरह से इसी सत्य की तरह ही जब हम इस सृष्टि को सत्य के रूपों में जानते पूर्ण विकसित सृष्टि को तो फिर हम इस सृष्टि के गुणों से परे चले जाते हैं अब भगवान बताते हैं कि भगवान की इच्छा शक्ति सृष्टि में तीन रूप लेती है और तीन रूप क्या है एक दिश्सा देने की इच्छा एक ईच्छा यानी कुछ करने की इच्छा और एक तितपसा यानी आत्मशोधन की इच्छा यानी वापस अपने ईश्वर के पास जाने की इच्छा यानी यहाँ पर इन ये बेसिक इच्छाएं हैं फंडामेंटल डिज़ायर्स जो संसार में जो लोग हैं उनकी बेसिक डिज़ायर्स इन तीन भागों में बांटी जा सकती जो परमेश्वर की इच्छा शक्ति से पैदा होती है एक दिशा देने की इच्छा आप संसार में आए हो आप संसार कुछ देना चाहोगे अपने परिवार को कुछ देना चाहोगे अपने पत्नी को कुछ देना चाहोगे कभी दान देना चाहोगे लेकिन उसमें इच्छा में कई रूप हैं आप उस देने के बदले में कुछ लेना चाहोगे कभी देने के बदले में कुछ नहीं चाहोगे कुछ देने के बदले में उसका अहित भी चाहोगे वो गुणों पर निर्भर करता है और जो गुणों से परे है वो प्रेम से देता है उसके दान में शुद्ध प्रेम है और कुछ भी नहीं है वहाँ पर कोई व्यवसायिक इच्छा नहीं है ऐसे ही ये इच्छा यज्ञ की इच्छा कि मैं प्रोजेक्ट हाथ में लूँ ये काम पूरा करूँ वो काम किसी भी रूप में हो सकता है आप उस तब तो मुझे सक्षम बनाया भगवान ने मैं तो चले जाऊंगा थोड़े दिन में तो क्यों ना ये काम करके जाऊं जो मेरे लिए शांति का कारण होगा और इस संसार के लिए सुख का कारण होगा उसको बना गया वो काम कर गया किस तरह उसके पीछे उसका कोई निःस्वार्थ नहीं, नहीं होता तो वो काम देने की इच्छा इच्छा अब यही देने की इच्छा यज्ञ और यज्ञ कई तरह के होते हैं इस बात पर निर्भर करती है कि वो उसके पीछे भावना क्या है वो शास्त्रोक्त है या उसकी प्रोसीजर क्या है और उसका लक्ष्य क्या है तो ये सब चीज़ें भगवान की जो इच्छा नाम की इच्छा है उसके द्वारा पैदा होती है तीसरी है तितप्सा जो भगवान ने इस संसार में हमको बनाया वो बनाया नहीं स्वयं इस रूप में आया हमारे भीतर जो है जो क्रिया कर रहा है हमारे भीतर बैठकर इस निर्जीव शरीर को जिसने जीवन दे रखा है जो इस जीवन में चैतन्य के रूप में बैठा है वो परमेश्वर शिव की तो है वही तो ब्रह्म कहलाता है तो वो सर्वोच्च शक्ति है सर्वोच्च स्थिति है ये सृष्टि की जनक जनक है सृष्टि का स्रोत है तो वो अपने आप को सदा के लिए तो जेल में नहीं डाल देगा कहीं ना कहीं इससे छूटकर वापस अपने मूल स्थिति में जाने की स्वतंत्रता तो रखेगा अपने पास और वही स्वतंत्र रहने की स्वतंत्र होने की या वापस अपने समुद्र में जाने की जो इच्छा है वही तितप कहलाता है कि मैं तब करूं क्यों तब करता है इंसान क्यों वापस परमेश्वर की ओर जाना चाहता है लेकिन अगर ये तप राजसी और तामसी हो गए तो फिर वही तप का स्वरूप बिगड़ जाएगा आप कहूँगा नहीं मैं बिल्कुल पहलवान बन जाता हूं ताकि इसको कल पटक सकूं खूब दन बैठक लगाऊँगा क्योंकि मैं कल इसकी गर्दन में रोक मैं खूब बढ़िया बढ़िया अपने औजार तैयार करता हूँ ताकि इसकी हत्या कर सकूँ ये भी तप है लेकिन ये तब तामसी तप अगर मैं कहूं कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनूं ताकि यहाँ गांव का नेता बन सकूं या मैं चुनाव में खड़ा हो सकूं या मैं बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हो जाऊं ये इच्छा राजसी तप है और सात्विक तप वो है जबकि मैं मतलब उसे इतना बलशाली बन जाऊं कि किसी पर अत्याचार हो रहा हो तो उसको रोक सकूं कोई गलत हो रहा हो तो उसको ठीक कर सकूँ मॉरल राइट्स के लिए लड़ूँ मैं अपने मॉरल को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ तो वो चीज़ें सात्विक हैं तो हम कोई भी कार्य करें इन तीनों गुणों के अधीन कार्य होते हैं और तीनों गुणों के परे भी वही कार्य होते हैं अब ये इसके पीछे का इंटेंशन वो करने वाले जानता है कि मैं किस इंटेंशन से कई लोग इधर दान दे रहे हैं हमको लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनका इंटेंशन क्या है हमको नहीं मालूम वो ताम हो सकता है राश हो सकता है सात्विक हो सकता है यह हो सकता है कि उनका कोई प्रेम के सिवा कोई इंटेंशन ही नहीं है वो प्रेम से भी ये काम कर सकते हैं इसलिए जब हम कोई कार्य करते किसी को देखते हैं तो संभवतः हम कभी कभी टिप्पणियाँ भी करते हैं कि ये देखो ऐसा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है ये बहुत ख़राब कर रहा है तो तभी हमको गुरुदेव कहते थे, थे कि ऐसी टिप्पणियों से बचो ऐसा कमेंट्स मत करो क्योंकि तुमने जानते हैं उसके पीछे का इंटेंशन क्या है भावना क्या है तो आगे आने वाले समय में, में अध्याय में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है तो ये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 नारायण नारायण नारायण सद्गुदेव जय सखी सरकार की की जय सर् कर्णता भद्र कर्णे शृणुयाम दिवा भद्रम पशे मां क्षमीरयत्रा स्त्री रंग सुवा सस्तनुभ वशेमहिदेवि यदायु ओं सहना सहन भुन तो सहवीय कर्वामहे तेजस्वीना पतिमस्तु मां विदा महे ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न भूषा विश्वदा स्वस्ति नाक्षरियुहिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पति ओं गुणवृद गुणवृद गुणा गुणमुग्य पूर्णस्णा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शाति शांति